होना तो श्री कृष्ण को देख करके उनकी पत्नियां क्या करती हैं ऐसा वर्णन है तो इसमें एक सुमार लव शब्द का प्रयोग है लव अंग्रेजी में कोई ऐसा भी शब्द मैंने सुना है लोगों से मुंह से है हाँ हाँ हाँ हाँ सुमाय लव सुमाय लव का अर्थ है ना बस लव है न लव और सुमा है मुक्तान और लव है नि श्रीमदभागे में प्रयुक्त शब्द हो श्री कृष्ण के वे सिंह उनकी पत्नी के लिख करव आ जाता था थामाय लव आने का अर्थ क्या हुआ कि आनंद के भीतर है ना फूल फिर गिरा फिर फिर गया उसकी सुगंध बिखर गई इसका सर्य प्रकट हो गया तो तुम्हारे भीतर जहर भरा है कि अमृत भरा है है ना? अपने से मिलने वाले को थोड़ा अमृत दो भाई है ना? ये का प्रसाद मत नाटो अमृत का प्रसाद बाँटो तो तुम ना? और जितना जितना बाँटेंगे उतना उतना ये गढ़ता जाएगा, उतना उतना ये गढ़ता जाएगा।, उतना उतना जाएगा। तो शांत संकल्प यथा वीतमुतम का अभिप्राय क्या है कि ये जो गुस्सा आता है ना, ये से माफी मांगते हैं। संजा बंदन करने में पहले एक बात आती है ना कि मनुष्य माँ मनु कत मनु कत्याप्रिको रक्षण दाम आप लोग संज्या बंधन को करते होंगे तो हो है ना? हमको आशा करते हैं कि बहुत लोग करते होंगे लेकिन न करते हूँ है तो उसमें एक ये मंत्र आता है मनुष्य मा अग्निश्मा मनुष्य मनु प्रत्यक्ष मनु कृतय प्रापेद्यो रखता हूँ हमने जो रात भर में या दिन भर में कोई गुस्सा किया हो ना सूर्यस्तम है और अग्निशतमुष का भी है प्रातःकाल सूर्य स्तम और सायकाल तो उसका अभिप्राय ये होता है कि अगर हमने किसी पर गुस्सा किया हो और गुस्सा करके क्रोध करके किसी को तो दुख पहुँचाया हो तो असल में दुख हमने दूसरे को तो पहुँचाया नहीं है और दूसरे के हृदय में भी बैठा हुआ तो मैं ही हूँ जैसे कोई सूर्य तक फूक है तो वो फूक अपने ऊपर गिरता है वैसे कोई दूसरे के ऊपर जब बिख फेंकना चाहता है ना, तो वो दिख अपने ऊपर ही लौटता है आज नहीं लौटेगा कल लौटेगा ये बात बिल्कुल पक्की है तुम जो प्रेज करते हो चाहते हो कि हम आज दूसरे के घर में लगाए वो तो अपने घर में लगेगा तो तो क्योंकि पेट्रोल के अपने पास भी है कोई ऐसा तो नहीं है की दूसरे के घर में पेट्रोल हो है न तो वे पे तो सुनहारे ऊपर वो तो पे सुनारे ऊपर पड़ेगी ये बात बिल्कुल सच्ची है तो इससे चाहे जैसे हो वैसे हटाना तो बोले भाई हमारे पिता को क्रोध आ गया मंजू और धन्यवाद देखो ऐसे रेत संकल्प पहले तो करने की पद्धति की हो है ना की यह पाप मतार मनसा वाचा कद व्याम हस्ताभ्याम शुषमा है ना जो हमने मन से वाणी से हाथ ऐसी से, काय ऐसी से, पेट ऐसी से, निकेंद्रीय से जो हमने रात या दिन में कोई अपराध किया हो वो अपराध मिट जाए ये समझा नंदन की प्रार्थना में एक प्रार्थना है हाँ। तो वो रात्रि कृत और दिवस कृत दोनों के लिए है जो जीव हमारे जीवन में हमारे हृदय में जो बुराइयाँ भर गई हैं वे दूर हो जाए और वो मृत्यु जब मैं अपने पिता के पास जाऊं तुम्हारे भेजने पर तो वो विश्वास करे कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा के अनुसार मृत्यु के पास जा कर के और वहाँ से लौट के आया मुझे पहचाने है न मेरी सिंचाई को पहचाने और इसका मन प्रसन्न हो इसके संकल्प शांत हो इसका क्रोध निवृत्त हो जाए और मुझसे बड़े प्रेम से बात सीख करे माँ विवेद प्रतीता एक बात ये है जीवन में ना? हम केवल ठीक रहे व्यवहार में इतने जरूरी नहीं है कई लोगों को ये अभिमान हो जाता है कि हम जब इतने अच्छे हैं और इतने ठीक हैं तो फिर माने कि न माने हम तो ठीक है ही हैं है ना न्यावहारिक कृति है, है असल में ये जो है ना अपने अच्छा होने की बात है उसमें अच्छा होना एक गुण है और लोगों का विश्वसनीय होना एक दूसरा गुण है है ना व्यापार के तब तक, तक चल नहीं सकता जब तक है ना जब तक हमारे कर्म और हमारा व्यवहार विश्वसनीय न हो विश्वास अपने ऊपर विश्वास जमाना ये भी एक व्यवहारिक सदगुण है वो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर विश्वास न करती हो तो तुम्हारे अंदर कमी है भले तुम अच्छे हो लेकिन ऐसी रहनी ऐसी क्यों नहीं लेते विश्वास करे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पति तुम्हारी रहनी पर विश्वास नहीं करता तुम बहुत अच्छे हो है ना? मान लिया तुम अच्छे हो पर तुम्हारा पति विश्वास नहीं करता तो तुम्हारी रहनी में कहीं न कहीं त्रुटि होगी है न कहीं न कहीं फरक ले तो जल पड़े बाबा है न तो पति ने कहा है नौ अच्छी हो है न लेकिन पति ने कहा कि कहाँ चली गई? अविश्वास हो गया उसके मन में तो ऐसी रहनी भी चाहिए कि जिससे सामने वाले का विश्वास हो गया पित्र के ऊपर के ऊपर माँ का विश्वास हो गए के ऊपर है न पिति पित्र का विश्वास हो पति पत्नी में परस्पर विश्वास हो जैसी आदमी का अच्छा रहना कर्तव्य है वैसी विश्वसनीय होना भी कर्तव्य है विश्वसनीय तो होना भी कर्तव्य है तो हमारा पिता हमारे ऊपर विश्वास करे कि हमारा पिता और हमारा पुत्र हमारी आज्ञा ऐसी मृत्यु के पास जाकर है न और इनको प्रसन्न करके उनका स्वागत पुरस्कार प्राप्त करके लौटे आया है हमारा पुत्र जो है वो अत्यंत विश्वसनीय है एक पत्र प्रयाणाम प्रथमम वरम वर्णय तीन बरों में से हम ये पहला बर मानते हैं ये वर क्या है तो जब यद पितुष परित ये पिता को परिपुष्ठ करना है ना? ये पहला बर ये है की हमारा पिता परितुक्ष हो तो पिता के संबंध में देखो एक को माता पिता वो होते हैं जिनसे जन्म होता है और इसी तरीके और वे गिरजन है माता पिता केवल व्यक्ति को के नहीं झेलते हैं है ना? जो माता पिता के समान बात करने वाले हैं, वे सब माता पिता की कोठी में हैं, उसमें चाचा भी है उसमें गिरु भी है उसमें ससुर भी है निश्तेदार पिता के पिता भी है सब है जिनसे बात कल्य प्राप्त होता है उनको संतुष्ट रखना दूसरे देखो है। जिस धरती में पैदा होते हैं है नीती भी अपनी माता है और राष्ट्र भी अपनी माता है राष्ट्र भी अपना पिता है उसके प्रति भी मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए है ना? और ये श्री गिनेश्वरी देता है चंद्रमा चांदनी देता है धरती अन्न देती है है ना? और जन देती है और वायु से हम वायु में हम श्वास लेते हैं आकाश में वितरण करते हैं ये जो पंतभूत है ना इनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए इनके प्रति कृतज्ञता क्या है तो इनको गंदा न करे जिस काम से हवा गंदी होती हो जिस काम ऐसी धरती गंदी होती हो जिस काम से जल गंदा होता हो वैसा काम आदमी को नहीं करना चाहिए हो जैसे धरती पर झाड़ू लगाते है ना स्वस्थ करते हैं वैसे जल के भी गंदा करना चाहिए जल स्वच्छ रहे गंगा जी को समुद्र को गंदा नहीं करना ऐसा वायु के भी गंदा करना अग्नि का भी आदर करना है ना ये। तो नीली गायु खिली खिला आकाश इसके प्रति फूल चंद्रमा इसके प्रति कृतज्ञ होना और जो शब का एक पिता है परमात्मा उसके प्रति भी कृतज्ञ होना मनुष्य जो है जो अहंकार बस बदब शक्तियों का तिरस्कार कर देता है खेतों का अहंकार और गढ़ों का तिरस्कार एक देह में तो मैं है और सूर्य का तिरस्कार चंद्रमा का तिरस्कार वायु का तिरस्कार राष्ट्र का तिरस्कार धरती का तिरस्कार अपने गुर्जनों का तिरस्कार है ना निका होता है इससे क्रिया शक्ति का लेख हो जाता है मनुष्य ने स्पष्ट लिखा है की जो अपने बड़े दीहों के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है उसकी प्राण शक्ति का नाश हो जाता है ये धर्म का प्रसंग है इसलिए आपको आज सुना दिया वैसे तो हम जानते हो है ना अपन केवल ज्ञान भक्ति की चर्चा ठीक सीख कर सकते हैं है न कोई कई सामाजिक सेवा अपने से नहीं बनती है ना राजनीतिक सेवा बनती है न कभी लोग डालने की भी कोशिश करते हैं तो जानकारी नहीं है उस विषय कि अपन क्या कर सकता है तो अपन तो धर्म की, तो की बात करो तो तबीयत खिल जाती है भगवत भक्ति की बात करो तो तबियत खिल जाती है तो धर्म की ये बात है जहाँ क्ष्र में अहंकार करके और अपने गड़े के प्रति अभिनय किया वहाँ क्रिया शक्ति का रास प्रारंभ हुआ हया के गंदी करके फिर ले, है नी से गंदा करके फिर पियो धरती के गंदा करके वहाँ बैठो है न जैसे तुम्हारे लिए हानिकारक है आ, इसी प्रकार धर्म के बारे में ईश्वर के बारे में एक शरीर को मैं मानने वाला जब इस सम्पूर्ण शरीर के नियंत्रता को संपूर्ण विश्व के नियंत्रता का तुरस्कार करे है ना नो तो दिख पाएगा और जब एक शरीर में से मैं छूट जाएगा है ना तो इसके पास ईश्वर जब शरीर का अमय बन कर नहीं जाएगा यदि तुम अमय हो जाएंगे तो ईश्वर भी तुम्हारे सामने अमय हो जाएगा और जब तुम भी अमय और ईश्वर भी अमय तो जिन वे हाँ। लेकिन जब तक तुम मैं रखेंगे तब तक ईश्वर के मैं का पुरस्कार करने का पूरी अधिकार का नहीं होता है सिर्फ ये पिता आकाश परिशेषण मानव बलों के प्रति विनय रखना कृतज्ञ होना तीजों की पूजा करना है नहंकार दे कर उनके प्रति विलीप होना है इनके हित इनके भले का उनकी सेवा का चिंतन करना अब इसके बाद यमराज बोलते है यथा पुरस्कार प्रतीत है सुखम रात्रि शैता दूतमनुआम डगृशिवा मृत्यु मुखा प्रमुख अरे नदी के का यमराज बोलते हैं अयोध्या आरण हूँ यथा तिरक्ता भविता प्रदूत तो जब मैं तुमसे भेजूंगा ना मत प्रतिष्ठा मेरे द्वारा भेजे जाने पर तुम्हारे पिता जो हैं वे जैसे पहले तुम्हारे ऊपर विश्वास करते थे और प्रेम करते थे वैसे ही विश्वास और वैसे ही प्रेम तुम्हारे ऊपर करेंगे उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी अद्यालय की आरोप दोनों शब्दों का प्रयोग करके ये बात बताया ये बात है यहाँ बताई हुई कि इनका नाम अविद्यालय है और ये अरुण के पुत्र है अथवा है ना नद्यालय और अरुण एक के से ये अवरक दीर्विजात पुत्र है और दूसरे से गेट गए हुए पुत्र है बे पिता का वर्णन आया अथवा एक ही पिता है एक नाम ही है जो मैं पूछा तो जाए उनके सामने तो ये देख करके कि तुम मौत से मुंह से बच के आ रहे हो और पिक्र पर गुस्सा, पित्र पर क्रोध, पिता को कब तक रहता है तो जब तक पित्र किसी आपत्ति विपत्ति में न फसे यदि पित्र आपत्ति विपत्ति में फंस जाए तो पिता का चारा क्रोध दूर हो जाता है एक अहमदाबाद का व्यक्ति था तो वो आके हम ऐसी बारम बार कहे अहमदाबाद में भी वृंदावन में भी है तो ना बड़ौदा में भी आया भी आए हमारा चित्र बिल्कुल अवारा हो गया है और बहुत ही बदमाश है हमको बहुत चाहता है और उसको हम बिलकुल अब अलग कर देना चाहते हैं अंत तो के बच्चा उसने घर से निकाल दिया उसका देखना कर दी कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं अखबार में सब गया चक्ता चित्र का कोई संबंध नहीं उसकी लेन देन से कर्जदारी से है नो महाराज अहमदाबाद से आया बार से बम्बई बम्बई में जिस फ्लेट में वो चेहरा था ना उसमें जैसे पारकूसन कर देते हैं प्लेट में था और दूसरे के घर में हो गई चोरी चोरी हो गई तो से वही ककड़ा गया किसी ने चोरी की जब पुलिस पकड़ के उसको ले गई तो महाराज वही पिता और अहमदाबाद से आया और फिर हमारे पास आया तो महाराज तो देवता की पूजा बताओ कोई सिफारिश बताओ कोई है नैसे इस बेटी को कैसे छोड़ाओ तो पुत्र तो तो जो है वो पिता के प्रति रिक्त कर्तव्य होता है कि जब तक पित्र पर कोई आपत्ति भी उपस्थित ना आए युवराज ने कहा मृत्यु प्रमुख क्रमिक अरे इसका विष्पा तो इसी सुना उतर गया जब उसने कह दिया कि तुमको मौत के हवाले करता हूँ और तुम मौत के मुँह में चले आए इसका जुटा तो गया और जब तुम मृत्यु के मुख से छूट के जाओगे तो वे तो बहुत खुश होगा फिर देगा जब वो देखेगा ये हमारा पित्र तो मृत्यु के मुख से छूट करके आ गया है सब तो गुप्ते का के नाम क्या सुखम रात्रि सीता अरे अभी तो इससे दूध नहीं जाती रात को बना किनारी तो करना नींद ही टूट गई है तू वो तो सब सुख से नींद लेगा नींद आवेगी सब जब इसका बेटा तुम सुख से उसके पास पहुंच जाओगे इसलिए ये जो तुम अपने पिता को प्रदुष्ट करने का डर मांगते हो ये डर कर मैंने तुमको दे दिया अब मैं सेटा ने दूसरा दर मांगा दूसरा दर क्या है जैसे लोग पूर्ण करें धर्म करें अग्नि की उपासना करें और सदगति प्राप्त करें तो ये दृष्टिकोण जो है ये कार्य है एक पिता की भलाई के लिए था और एक भलाई के लिए था और तीसरा जो प्रश्न आएगा वो अपनी भलाई के लिए आएगा, तो बोले हमने सुना है ऐसा की तो स्वर्गे लोग नी ना नजरया असनाया न्रम जरया दिघेती उभे तीर्वा अशनायासेमग्निवर्गमृतृहिताये अमृत भजंते एक तीयेरे मैंने सुना है कि स्वर्ग लेख में तेज भय नहीं है खेल भय नहीं है माने रेग नहीं होता है वहां ये स्कूल शरीर जहां तक रहता है ये ले गए है न लेगो की कल्पना ऐसी है कि तेज इसके शरीर में रेग नहीं होता है अच्छा या कई भक्त हो जाए तो उसके शरीर में रोग नहीं होता है किसी किसी की कल्पना है कि ज्ञानी हो जाने पर शरीर में रोग नहीं होता है कई तो कहते हैं कि ज्ञानी होने पर नींद नहीं आती है कई कहते हैं सतने ही नहीं आता है वो ऐसी ऐसी मूर्खता की धारणा है है नई कहता है ज्ञानी खाता ही नहीं है कई कहता है ज्ञानी तो सही नहीं चलती है ऐसे बोलते हो हमें मर जाए जाने इसका मतलब ये हुआ तो ये बात यह है कि जो ज्ञान मार्ग के दुश्मन है न वो ज्ञानी के बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैला देते हैं तो इस चक्कर में नहीं आना चाहिए जब तक शरीर है ना फूल शरीर जैसे हम अन्न तो खाते हैं पानी पीते हैं तो अन्न में और पानी में विचार होता है की नहीं तो करता है की नहीं अगर बाहर रसोई बना के तुम घर में रख दे, तो चलेगा की नहीं जब गेहूँ रख दे घर में चावल दाल रख गये तो, ये तो वे सड़ेगा तो नहीं कि जैसे वे बाहर करता है वैसे खाने के बाद शरीर में जा के भी उससे जो चीज बनती है वह करती है जो तो ज्ञानी अन्न खाय सारी पिएगा उसके शरीर में बेकार होगा जो दूध पिएगा भी बेकार होगा दी खाएगा सब भी होगा संसार फल फूल खाएगा तो भी बेकार होगा क्योंकि फल फूल भी करते हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे जोगी हो चाहे भक्त हो जिससे फूल शरीर होता है और जिससे फूल भेद की आवश्यकता देती है उसके शरीर में रोग भी उसके शरीर में रोग भी होता है स्वर्ग जो है वो क्या है सूक्ष्म शरीर है वहाँ तो सूक्ष्म शरीर होता है तो सूक्ष्म शरीर में शारीरिक रोग तो नहीं होते है और तो वहाँ भी सुनते हैं कि अग्नि को अजीर्ण हो गया अगर अग्नि को अजीब न हो गया तो जैसे यहाँ रेग और ये रेग तो है जर आदमी जो रेग है वो के उस लेख में वृद्धिमान होकर के निवास करते है बोला वहाँ भी दा होता है वहाँ भी ना? तो शरीर में है ना? पर नीन सभी तक जो रेग होते वह हैं, है वहाँ नहीं होता दिढ़ाता नहीं होता बोला वहाँ खाने के लिए दात की जरूरत ही नहीं है हैं? वहाँ पचाने में या के कोई काम करने ही नहीं पड़ता तो और जिस वस्तु की जरूरत मालूम पड़ती है ये चाहने मात्र से ही उपस्थित हो जाती है इसलिए वहाँ भय नहीं है और मृत्यु भी फूल शरीर की जैसे यहाँ होती है वैसे तो वहाँ नहीं होती है न तो प्रक्रम वहाँ के कर्म क्षय हुआ कर्म क्षय हुआ कर्म से वेद से बना हुआ ये जातना शरीर है ये शिथिल पड़ा और फिर सूक्ष्म छूट के दूसरा हो जाता है न गया विभेटी वहाँ बुढ़ापा तो नहीं आता है उभे मिलकड़ा असनाया पिता क्योंकि वहाँ असनाया असनाया माने भोजन हो है ना वहाँ भोजन नहीं है और पितासा प्यास भी नहीं लगती है भूख नहीं प्यास नहीं बुढ़ापा नहीं रेग नहीं और लौकिक मृत्यु नहीं और वहाँ खेत भी नहीं होता है बड़ा आनंद आता है सुनते हैं स्वर्ग में तो वो स्वर्ग कैसे मिलता है क्या चीज है तो ये जो यहाँ वर्णन है स्वर्ग का उसको तो आप ये नहीं समझना कि उनका भी रूप से वर्णन है ये जब आगे निक्रेता तीसरा दर मांगेंगे कि हमको तो आत्मज्ञान का उपदेश करो तो साफ मालूम पड़ेगा कि ये विद्या जानने से अभी उनको संतोष नहीं हुआ है और लौकिक कोई भी लौकिक और पारलौकिक संपत्ति प्राप्त करने से न को संतोष नहीं हुआ है तो ग्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जैसे लोक के भोग छोड़ने पड़ते हैं वैसे परलोक के भेद से भी वह राज्य करना पड़ता है वो तीक्षण शरीर जिसमें रोग नहीं जिसमें मृत्यु नहीं जिसमें दुढ़ाता नहीं जिसमें दुख नहीं जिसमें सियास नहीं जिसमें शोक नहीं अगर एका सूक्ष्म शरीर भी मिल जाए और वो मनमंत्र घर के लिए मिल जाए वो कल्प घर के लिए मिल जाए सब ही मोक्ष प्राप्ति से अथवा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने से जो यहाँ सुख और शांति साक्षा का परोक्षा मिलती है उसकी बराबर ये नहीं कर सकता तो ये वर्णन जो आ रहा है ये दौराग जो करके कर्मात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो ये बताने के लिए ये प्रसंग आ रहा है और कल सुना हो। Allahumma sallia ala Muhammad wa ala ali Muhammad क्या विशेषता है ये बात तब तक, तक मालिम नहीं कर सकते जब तक इसके पहले की व्यक्तियों को ठीक से समझा नजर आधे इन्होंने तादा कह नहीं लिया इन्होंने चांदी कह नहीं इन्होंने सोने से ही लिया। तो क्यों लिया चांदा में ये दोष होता है चांदी में ये दोष होता है ये दोनों आग में जल जाते हैं लेकिन सोना आग में जलता नहीं उठता लेकिन जैसा क्यों रहता है चांदी भी आग में जल जाती है तो इसलिए नसीपेटा के दर में लौसिक स्थिति जो है वे पहली चीज है मैंने पिता का जो संकेत है अंत करण की सिद्धि की दृष्टि से देखो एक लैकिक सम्पन्न पुरुष में साधन सम्पन्न पुरुष में ये ऋण होना चाहिए ये सब मैचिका में है न्याय है तथ्य है तुता हृदय का है हिता की भक्ति है आज्ञादारिता है दृढ़ता है भेद विषय का त्याग है निर्भयता है कितने दिन यदि किसी मनुष्य के जीवन में होने तो उसका जीवन कितना हिन्नत रहेगा बताया उसने से युदा ऑफिस गृहस्था यदि मनुष्य शिक्षा ही है आशायाम है और गृढ़ हो और विद्वान हो और, और दूसरों को शिक्षण भी देता हो, तो इससे डर करके उसके जीवन में और त्याग फेल सकता है ये तो पूरे में भान कर गई समझो जो लोग समझते हैं कि हमारे मोटर होगी तो हम खुशी होंगे हमारे महल होगा तो हम खुशी होंगे हमारे पास बैंक में इतना होगा तो हम खुशी होंगे ये तो एक वृद्धि का भ्रम है अगर जीवन में आशा हो और विघनों का सामना करने के लिए प्रता हो अपना काम पूरा करने के लिए उत्साह हो और वृद्धि में कई अंधकार न हो और दूसरों से इससे लाभ मिलता हो तो इससे डर मनुष्य जीवन की और क्या श्रविष्ठता हो सकती है घर में रखी हुई चीजें इस श्रविष्ठता की, की सूचक नहीं है ऐसे प्रतिशत ऐसी जस्था पड़ गए प्रतिशत ऐसी कितने लोग छोड़ के मर गए और कितने लोग वैसे ही छोड़ के मर जाएंगे किसी रोजगारों के घर में जब जाते हैं ना उनके गांव में शहर में और देखते हैं उनके महल पर महल कहीं तो हमारे परदादा का बनवाया हुआ है दादा का बनवाया हुआ है हमने बनवाया है सब छुट गया न रहा पर बीच करते हैं ढीला नहीं जलता है झाड़ू नहीं गलता है ना जिसका उन्हें अभिमान है है ना उसकी ये दशा हो रही है की ऐसी छोटी मोटी चीजों पर अभिमान करना ये तो कई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है तो अग्नि अब लौकिक जीवन में जो विशेषता होनी चाहिए वे कई नतीजेता को प्राप्त करे और उसके मृत्यु का भय नहीं है मृत्यु के देख रहा है मृत्यु चरम प्रसन्न हो के उसको वरदान दे रहा है तो मत तो पिता ने ये प्रश्न किया मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक में अहेद आशीसा भय नहीं है वहाँ एकाएक मृत्यु ही नहीं होती वहाँ गिरते का भय भी नहीं होता वहाँ भूख त्याग भी नहीं हो पाती वहाँ मन में शेखमेह भी नहीं होता वहाँ बड़े आनंद आते हैं बड़े बड़े आनंद प्राप्त होते हैं तो ऐसे आनंद की प्राप्ति अग्नि के द्वारा अग्नि के द्वारा ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है और तेमुख तो के बारे में जानते हो और वो हमको बताओ <coughs> स्वग्नि स्वर्गमी मृत्यु प्रवृहिताग्रा यम स्वर्गलोका अमृतस्व भजंते एक तुतिये नगरणे वरेप्रीता ने कहा किसी मृत्यु ऐसा जो अग्नि है ऐसा जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की प्राप्ति के साधन अग्निदेव आते के भली भांति जानते हो, स्वर्गम अग्निम अध्य जाना अध्ययसी का अर्थ है जानने वाला सुमरण करने वाला पढ़ने वाला अध्ययन करने वाला इच्छे तुम अभ्येता हो अभेता हो माने विज्ञान हो अभी ऐसा स्वर्ग अग्नि ऐसी कैसे मिलता है बात यह है कि की अधिकांश लोग पुराणों की कथा सुनते हैं तो पुराणों के स्वर्ग और पुराणों की अग्नि विद्या ये उनकी बुद्धि में बैठ जाती है और वेदों में जो स्वर्ग का वर्णन है और वेदों में जो अग्नि विद्या है उसका रूप कुछ दूसरा है और दर्शन शास्त्र में जो ज्ञान आदमी है उसकी महिमा को तो दूसरी जैसे लेख में जिसके घर में अग्नि न हो वो अपने मन का विजन फेवल होटल में ऑर्डर देके नहीं खराब कर सकता ये भेजन भी एक दिशा है बोला जैसे संगीत से नाना प्रकार के राग रागिनी स्वर आलाप ग्राम मूर्छना आदि भेद होते हैं आ करके स्तान में डालते हैं ना, निन्न भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत की ध्वनि निकालते हैं अपने देश में दक्षिण की पद्धति उत्तर की पद्धति अलग अलग होती है देखो तो काम के सुनने के लिए नए नए राज राजनी के भोग निकालते हैं ऐसे नाच के सुनने के लिए नई नई सुगंध निकालते हैं सभी देशों में इत्रों और की और फूलों की कंटों की पद्धति किसी न किसी रूप में विद्यमान है ये चमेली का है ये गुलाब का है पत्ता अमुक अमुक प्रकार से करते हैं और ये मिट्टी का एक मिट्टी का भी चित्र होता है ये नासिका के भेद के लिए तरह तरह की पद्धति है के तो लिए रंग बिरंगा चित्र विशेष तरह है न कभी साधारण और कभी विशेष दृश्य लोग भेजना चाहते हैं इसी प्रकार गीभ के लिए जो विशेष विशेष प्रकार के दृश्य हैं उन्हीं के भेदम डते ना जिह्वा द्वारा जो विशेष विशेष प्रकार का आस्वादन है ये इंद्रिया तो है पांच ही और आस्वादन बना, बना लेते हैं काम के आख के त्वचा के नासिका के गवा के आस्वादन बना लेते हैं परन्तु इन आच्दनों में अग्नि देवता का हाथ भौतिक अग्नि का हाथ है कि नहीं है यदि बिजली न हो यदि सूर्य की रेशमी न हो है नायु की गति न हो यदि गर्मी न हो तो इतने प्रकार के ग्रेड लेप में किसी भी प्रकार तैयार नहीं हो सकते तो भौतिक वस्तुओं में भौतिक अग्नि का उपयोग होता है वो पेट में जठाग्नि और धरती के भीतर, धरती के भीतर खान की अग्नि जिसमें से जलता है या सोना निकलता है खान की अग्नि और लकड़ी आदि से जला करके चार अग्नि और आकाश में जो बिजली होती है उसके चार अग्नि सेना भी आग है सूर्य भी आग है है ना? नेत में भी आग है बाहर भी आग है ये सारा लौकिक व्यवहार जो है वो अग्नि के द्वारा संपन्न होता है अच्छा <coughs> तो अब ये हुई क्षीर अग्नि की बात अब आप तीक्ष् शरीर के लिए जो अग्नि है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने वाली जो अग्नि है उस पर ध्यान दें हाँ। और कारण शरीर का विध्वंस करने वाली जो अग्नि है उस पर ध्यान दें माने अविद्या के विध्वंस करने के लिए ज्ञानाग्नि है माने चैतन्य के संबंध में जो अविद्या है जो प्रतिबंध है चैतन्य अनुभूति में, में उस प्रतिबंध की निवृत्ति जैसे चावल में जो कच्चा कम है इसको हम अग्नि से द्वारा कटा करके दूर करते हैं। वैसे हमारी विद्धि में हमारे जान में जो कच्चा है, कम इस इस है इसके कच्चे ज्ञान की अग्नि में कटा करके और जान में जो कलिख है इसको धो करके शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो यह आध्यात्मिक अग्नि है और एक भौतिक अग्नि है ये दोनों तो आप जानते हैं लेकिन आधिवैविक अग्नि आपका ध्यान कम जाता है और आधिवैविक अग्नि की तरफ भी ठेरी सी दृष्टि आप ना, देना है न गए जैसे आख से हमें ये रिंगाल देखनी है तो आख अध्यात्म है और रिंगाल में जो है न्वेमा सफेदी ये अभिभू है लेकिन आप जानते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश बीच में न हो गए सूर्य का अनुग्रह न हो गए तो आख होने पर भी और रिमाल होने पर भी ये जो रिमाल का रंग है ये आपको तो मालूम नहीं करे रुमाल में रंग डालने वाला सूर्य है अगर रेशम न हो प्रकाश न हो तो रूमाल में रंग बिल्कुल नहीं आए तो सूर्य को सूर्य मंडल में जो देवता है इससे अभिदय बोलते हैं नेत्र में जो चैतन्य है, है इससे अध्यात्म बोलते हैं और रूमाल में भी वह इससे अभिमूत बोलते हैं अधिजूतोपाधिक चैतन्य रूमाल में है और अध्यात्मोपाधिक चैतन्य नेत्र में है शरीर में है और अधिद्यवोपाधिक जो चैतन्य है वो सीर्घ में है इसी प्रकार आप जानते हैं हम देखते हैं ना जो नोगा अध्यात्म है और इसके द्वारा जो सब उत्पन्न होकर आपके काम में पड़ता है वो अभिजीत है आपके कान से अध्यात्म के द्वारा ग्रह होता है लेकिन हमारे जीव और आपके कान के बीच में जो अवकाश है ना, उसमें विद्यमान दिग्वि देवता के अनुग्रह से दिग्विदेवता के अनुग्रह से वो शब्द आपके शाम तक पहुँचता है और वाणी के मुद में बैसे हुए अग्निदेवता के अनुग्रह से वो शब्द निकलता है कान का देवता कान का दिग्ध देवता है और गिरदा मून में बैठा हुआ अग्नि देवता है यदि गर्मी ना हो गए ये जो हम लोग अन्न खाते हैं इसकी गर्मी जो है वे गिरदा मून में आ करके एकत्र होते हैं और वो अभिवय्य से रह करके शब्दों को बोलने की प्रेरणा देते है अब आपको यही जो अग्नि है ना हम सब लोगों के पेट में आग है जेबाबुल में आग है और जो जो धर्म मिश्र लगा के नापते है न थर्माचर लगा के गर्मी मापने का जो यंत्र है है ना? थर्माचर लगा के नापते तो हैं कि शरीर में सर्वत्र गर्मी प्राप्त है और अमुक हद तक गर्मी ना हो ए, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। कि ये जो वृस्ति वृस्ती में अलग अलग अग्नि है इसका एक समस्ती रूप होता है अब आप देखो ये जो विराट जिसको हम बेलते हैं स्वर्ग सुख का स्वर्ग सुख का मूल वेदों में कैसे वर्णन किया गया है वो आप ध्यान दो ये जो विराट विराट जिसके हम बेलते हैं इसमें तीन की प्रधानता है वायु अग्नि और सूर्य वायु न हो और अग्नि न हो और सूर्य न हो के लिए विराट कृष्ठ मालूम पड़े कि जब तक आप पेट की आग में ही हमन करते हैं हाँ। जब तक आप पेट की आग भिघाने में ही लगे हुए हैं तब तक, तक आपकी मुखा व्यक्तिगत है व्यक्तिगत और जब आप संपूर्ण दिख में जो गर्मी जो अग्नि काम कर रही है उसके साथ जब आप काम करेंगे तो अग्नि की आराधना होगी इसका अर्थ है असल में विराट के साथ एक वर्ण करने का जो धन है ये श्रवित है दैविक है विराट आदित्य के साथ विराट आदि के साथ विराट वायु के साथ और विराट अग्नि के साथ अपना जो में है वे स्वर्ग सुख का मूल कारण है आप जरा देश के में से निकल करके विश्व सृष्टि में जो गर्मी है ना गर्मी वो मेरी गर्मी है और ये जो पूर्व की बेटी है वे मेरी बेटी है और ये जो गायु चल रही है ये मेरा प्राण है और अग्नि की गर्मी से पिघला हुआ बना हुआ दरत और उसके जमाए से बनी हुई धरती ये तीनों अग्नि के कार गहे है अग्नि से जल और जल से पृथ्वी के तो पृथ्वी जल में और जल अग्नि है और अग्नि का एक रूप प्रकाशक और एक गाहक तो प्रकाशक रूप सूर्य और ग्राहक रूप अग्नि और गायु माने गति ये संपूर्ण गिरात में संपूर्ण गिरात में जो प्रकाश है जो गति है और जो उष्णता है जिसके बिना न क्रिया संपन्न हो सकती न भोजन मिल सकता न जल के द्वारा आच्यायन हो सकता न शरीर की प्राप्ति हो सकती न तो निधर भी हो सकती ऐसी जो संपूर्ण विश्व समस्ती में विराट के रूप से विद्यमान विराट के अंग रिंक ऐसी विद्यमान ये जायु आदित्य और अग्नि है इसके साथ यदि कई तादाद तुम्हें कर लो तो संपूर्ण विश्व जो है ये एक धरती नहीं ये धरती तो बहुत छोटी मैंने अभी ऐसी एक देह में मैं करके बैठा यह आदमी नहीं देखते समझने में बड़ा कभी आता है सम्पूर्ण तो धरती के साथ धरती तो के साथ जो ब्रह्मांड लगा है इसके साथ ब्रह्मांड नहीं छोटी ब्रह्मांड जिस विराट के एक एक रोमकूप में रहते है उस गिरात के साथ यदि तुम्हारा तादाद में है तो संसार में संसार में क्या चिन्हते हो एक शरीर में होने वाले रोग का डर रहेगा क्या वहाँ एक शरीर के होने वाली मृत्यु तुम्हारी मृत्यु रहेगी क्या एक शरीर में आने वाला बुढ़ापा हाँ, तुम्हारा बुढ़ापा हाँ, रहेगा क्या एक शरीर की भूख तुम्हारी भूख रहेगी हाँ, क्या एक शरीर की प्यास तुम्हारी प्यास रहेगी या एक शरीर के संबंधियों के, के तुम्हें से तो और वि होगा असल में सब दिन स्वर्ग लेप में हो जाएंगे और स्वर्ग लेप में हो जाना ये कर्म की प्राप्ति का ये कर्म की प्राप्ति का उपाय है तो असल में ये जो फूल वृष्टि है इसके साथ तादाद में छोड़ कर समस्ती के साथ तादाद प्राप्त करने का ये उपाय है उसी से ब्राह्मण ग्रंथों में आरणसों में ब्रह्म विद्या के नाम से ब्रह्म विद्या के नाम से कहते हैं ये वंश्वानर जो मानदेय के में जो विश्व है इसे वंश्वानर कहते हैं वंशवानर माने अग्नि ये जो वंशवानर है यही नाचिकेत है वही अग्नि है जो और वही दूसरा है और वही विराट है तो असल में स्थिर समस्ती के साथ एकत्र तो प्राप्त होने से जन्म मरण जन्म मरण संचल और बुढ़ापा और भूख और प्यास और सेत और मोह ये जितनी उर्मी जितने ग्रव जितने दुख ये तुम्हारे जीवन में प्राप्त हैं इन प्रत्येक छिटकारा मिल जाता है इसको स्वर्ग देते हैं इसका नाम है स्वर्ग यन्न दुखे न समम नकद्रस्त इसको अभिवासी हैं स्वर्ग जिसमें इसमें बंदी नहीं रहेगी है इसमें न राजनीतिक दलबंदी न इसमें समाज सुधार संबंधी दलबंदी समाज सुधार संबंधी दलबंदी न इसमें राजनीतिक दलबंदी और न इसमें प्रांतीयता न राष्ट्रीयता न इसमें न इसमें जातीयता न इसमें कभी भी व्यक्ति मूलक और मूलक जो आदत द्वेशते हैं लिए कोई व्यक्ति मूलक मूलक और तो तो और जाति छूट जाते हैं वो स्वर्ग में है कि नहीं तो वर्तमान तो काल में इसी जीवन में इसी जीवन में स्वर्ग में हो जाएगा परन्तु ये स्थिति सूक्ष्म तरी सूक्ष्म शरीर की क्या है क्योंकि भावनात्मक है भावनात्मक होने से ये स्थिति केवल तूक्ष्म तो होगा क्या ये भावना ऐसी तो पकड़ी ही रहेगी जब तक जब तक तुम्हारी भावना ये पकड़ी ही रहेगी तब तक, तक तुम स्वर्ग में रहोगे जहाँ इस भावना की पकड़ फूट गयी फिर व्यक्ति ऐसी साजात हो गया सब फिर लौट है लिए इसके ऊपर एक ऐसी व्यक्ति है जहाँ ये सूक्ष्म और पूर्व शरीर में आने जाने का जो कारण है अज्ञान है इस अज्ञान का ही ध्वंस हो जाता है और इसे ज्ञानाग्नि बोलते हैं तो ऐसा समझो कि ये स्वर्ग जो है ये भालाग्नि की उपासना से मिलता है और लोक सुख जो है ना नैहिक सुख जो है भौतिक अग्नि की उपासना ऐसी मिलता है और, और स्वर्ग सुख जो है वो भावना अग्नि की उपासना ऐसी प्राप्त होता है और जो परमार के सुख है परमार के सुख है वो ज्ञान आग्नि के द्वारा अज्ञान अज्ञान का भक्मज्ञान अंधकार की निवृत्ति जाने पर इससे भक्मी भाव से प्राप्त होता है ये तीन कक्षा ये तीन कक्षा होते हैं। तो ये जो भारण आदमी है माने गिरात दिल स्वामर्पित अपने शरीर में स्थित अग्नि को गिरात से एक कर देना तो समस्ती अग्नि की उपासना समस्ती तीज की उपासना समस्ती रायु की उपासना मान समस्ती का प्राण ही हमारा प्राण है समस्ती का प्रकाश ही हमारा प्रकाश है और समस्ती का अग्नि ही हमारा अग्नि है और समस्ती में जो हमारा समुद्र है श्रतनी है एक पृथ्वी नहीं लॉस लॉस करोड़ करोड़ पृथ्वी है ना ये सौ हमारा शरीर है इस भावना में जो दुर्घ स्थिति है ये भी भावनागणी के उपासना करके स्वर्गलोक की प्राप्ति है तो सुख स्वर्ग में कुछ तीन शरीर से है ना नरीर में तादाद में न रह करके सीक्ष्मष्टी है तादाद में आपन्न हो जाना तीन समस्ती से तादाद न रहे परन्तु सीक्ष्मष्टी की भावना तो रहे ई जो स्थिति प्राप्त कर है इसे बोलते हैं स्वर्ग में स्वर्गलोक में पहुंच जाना कि स्वस्थ मिम्न स्वर्ग मध्य मृत्यु हो प्रद्रता श्रद्धा सत्व हे मृत्यु ये असल में जस्सी जस्ती अहंकार का जो राष है वही समस्ती अहंकार का आदिर्भाव है जब जीव का अहम समाप्त होता है तब ईश्वर का अहम प्रगट होता है इसलिए ये स्वर्ग लोक जो है इसकी विदय में बंद महिमा का वर्णन आता है परन्तु भावनात्मक होने से इतनी भी नक्षवरता लगी हुई है ये भी गिनाती है क्या इसलिए वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान आदमी के अज्ञान का दाह होने कर्मार्थ की प्राप्ति होती है तब इसका प्राप्त होना जरूरी है इसके लिए तीसरा दौर आया जाता तो शिक्षा समाज तो में स्वर्गबद्धी सी मृत्यु है मृत्यु दो तुम जानते वही तुम हो महाराज स्व तो की प्राप्ति कराने वाले अग्न देर बातों तुम जानते हो श्रद्धि काम श्रद्धा मैं बड़ा श्रद्धा हूँ श्रद्धालु हूँ श्रद्धान हूँ श्रद्धा तो और आप कृपा करके मुझे उसका प्रवतन कीजिए प्रद्रूही और द्री सब के पहले जब गया ना तो प्रद्रूही माने और प्रवचन हो जाएगा क्योंकि वो जो यस है ना का हो जाता है तो वह ही प्रद्रूही बनता है प्रवचन प्रवचन कीजिए श्रद्धा बना बात यह है की इसका जो इस स्वर्गी अग्नि का प्रवचन है वो नारायण श्रद्धालु पूर्व के लिए ही है इसलिए इसमें श्रद्धा आवश्यकता है ये स्रत जो है नधान अथा अच्छा, स्रत और भाभा बोलते क्या है बताया कि श्रद्धि सत्य नाम जो है वो सत्य का नाम है जिससे लोक में सत्य करते हैं उसी को वेद में करते श्रत करते है श्रत. महाराज और भा क्या है ये धारण करना यही दधान हो गया भा का बधान हो गया धारण करने वाला न… धारण करने वाले को तो दधान बोलेंगे दभक्त बोलेंगे दधान बोलेंगे भक्त इसी भक्त इसी दधा रहा सुर भक्ते सबसे पर्खे पी जाए अथवा मध्य प्रकाश में राज ने श्रद्धा शब्द का व्याख्यान किया सभी ही आपसी सताया अधिधाराम श्रद्ध कहते हैं आप की सता तो हम जीवन संसार में व्यतीत कर रहे हैं जिन भर तो में सक्रहते रहना और ससरा गते हाँ इन्ह स्थान जिन भर में एक बार भी विश्वास कर लें, एक बार अविश्वास कर गए एक बार लें, एक बार दुश्मनी कर गए हाँ। एक बार चाहे हमारे बड़े मित्र हैं, फिर एक बार मन में शंका हो जाए की शायद ये धोका दे गए और तो मनी राम जो है ये बहुत जड़बड़ी मे रखते है ये बोले ये सब आदमी क्या कर रहे हैं बोलो संशय में पड़े हुए हैं संशय मान्य होता है सपना देखने वाला है ना हाँ संशय मान्य सपना कभी अनुकूल आया कभी प्रतिकूल आया ये सिंह स्वप्ने भाती है उसी से स्टम देख गया ना तो सेवन आर थर्ट धातु से ही सम उत्सर्ग दे के संशय शब्द बनता है संसद संशय मानस रहे हैं सो रहे है तो सतने में है ना एक सभी आदमी कभी देश दिखता है कभी दुश्मन दिखता है कभी ऐसा लगता है कभी तो हम पचास वर्ष जुएंगे ये काम करने के लिए और कभी आता है कि दस दस हम मौत आ गए इस ये मणि राम जो है ये जैसे कटनी में बदलते हैं जागृत में भी ऐसे ही बदलते हैं आप गौर करके देखोगे दे कि कटनी के अवस्था में और जागृत की अवस्था में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ेगा इस श्रद्धा का वेनावश्यक है एक बात यह है कि जहाँ केन्द्रीय से देखे जाने वाले पदार्थों के बारे में हम विचार करते हैं यहाँ तो हमारी इंद्रियों बता देती हैं या इंद्रिया अगर चीज थीख चीज में बता चाहती हो तो किसी मशीन की सहायता ले लो गिर लगा लो खुरबीन लगा लो खुद रविच्छा खुद खुद चीजों को भी बताने वाला जो यंत्र है तो उसको खुर्दबीन बनता है खुद रविच्छा है खुद्र वस्तु से बैठने वाला पीछे पीछी बता रहे पर ये जितने यंत्र होते हैं वे हमारी इंद्रियों की मददही करते हैं फेर भी यंत्र इंद्रियातीत वस्तु को नहीं दिखाता है हमारी इंद्रिया दिशा का करते हैं सबके सब इंद्रियातीत देखने के लिए तो मंगाई श्री नस्ता काम करते हैं सतह सांस बंद रह गई और शरीर चढ़ाए चला ले गए और पहुंच गए मानस शारीरिक स्थिति से अलग हो जाते हैं सुनते हैं, अमेरिका में तो कोई ऐसा एक अद्रे मसा एक चौथ ऐसी दवाई यहाँ निकल गई है कि जिससे स्वर्ग का मजा लेना होता है उससे इंडेक्शन लगवा देते हैं खा लेते हैं और आत बंद करके मारा जो टेट के स्वर्ग में स्वर्ग का मजा ले, मन कल्पना जो है ये जो हरबे दीवाणी हमारे सिर में रहते हैं डॉक्टरों ने उनका पता लगाया वैज्ञानिकों ने उनका पता लगाया कि कौन किस का नियंत्रण करता है एक ऐसा हिस्सा होता है कि यदि इससे विद्युत के द्वारा उत्तेजित कर दिया जाए तो तुरंत रिक्सा आ जाए आदमी को एक ऐसा है कि इससे उत्तेजित कर दो तो रोने लग जाए एक ऐसा हिस्सा है कि इससे उत्तेजित कर दो तो तिरंत फंसने लग जाए है नये कहीं है आ, ये हतना ये रोना ये गुस्सा ये काम ये तो हमारी में तो इनका बड़ा ही सख्त बरणन आता है जो हम लोग अन्न खाते हैं इसके तीन हिस्से होते हैं बोटा हिस्सा रहता है जो मल होकर निकल जाता है और ये उसके महीन होता है उसके रक्त आदि बनते हैं शरीर में दिव्य आदि बनते हैं और जो उसके भी महीन हिस्सा होता है उसके लिए मन और बुद्धि जो केंद्र है नोटेक बनते हैं कि ये सब अन्न के द्वारा निर्मित हैं अन्न मय है और अन्न से जलने वाले हैं इसी से छोटी छोटी जात पर जो लोग कामना के कृष्णा के बच्ची भूत हो जाते हैं या क्रोध के बच्चे भूत हो जाते हैं या कामना के बच्ची भूत हो जाते हैं तो जो असल में क्षुद्र वस्तुओं में छोटी छोटी ही लगे हुए है तो जो इंद्रिया हमें प्राप्त हैं। ये इंद्रियां भी हमारे शास्त्रीय दृष्टि से समूचे शरीर में सब इंद्रिया रहती का गोलक नाक है और सचिर इंद्रिय जो है एक इंद्रिय का गोलक आख है एक सत् इंद्रिय सारे शरीर में है ज्ञान इंद्रिय सारे शरीर में हैसरा इंद्रिय सारे शरीर में है कैसा तो इंद्रिय सारे शरीर में है तो इन्हीं इंद्रियों को उत्तेजना देकर के दे लौकिक विषयों की सूक्ष्मता ग्रहण कराने की योग्यता, का वैज्ञानिक लोग उत्पन्न कर देते हैं अब जो इसी में हुआ है जो काम में फंसा हुआ क्रोध में फँसा हुआ लोभ में फंसा हुआ मोह में फसा हुआ है न तो आदत कर जाती है दोस्तों तो तो एक आदमी ने सिक्का डाल रखा था रोज बारह बजे दिन है वो उसके लिए हाथ में रोटी लेकर के है ना निकलता था और उसके काम में डाल देता जो तो टिक्के से मालूम हो गया जो देखता दूर खेती है वो घर तो में से निकले देहात की बातें हूँ शहर की नहीं है न तो शहर में तो सिक्के का अपना तो यहाँ तो दूर रखते हैं अभी जो बाहर निकलते घर के सिक्ताओ दूर से तू खिलाड़ के आ जाता फिर मुँह तो पानी गिरने लगता है ना लाल गिरता किसी दिन वो रोटी नहीं लाए है न रोटी नहीं लाए कब भी वो रोट से ती आया तू खिलाफ मुँह से पानी गिरने लगा बिना रोटी के लिए हाथ कर दिया कि जहाँ रोज रोटी गिरती थी वहाँ पिता दौड़ से चला गया इसमें है इसके लिए अभी आदत पड़ गई है कि वहाँ हमको तो रोटी मिलती है ऐसे हाथ करते हैं तो रोटी मिलती है ऐसे रोटी मिलती है तो, तो, तो ग्रास जाता है हमको तो भोजन मिलता है उसका अभिनाश हो गया है इसी प्रकार हमारी जो इंद्रिया हैं उनके भी आदत पड़ गई है अनुक प्रकार का भेद मिलेगा तो हमको खुश होगा अनुक प्रकार का दृश्य मिलेगा तो हमको दुख होगा अब महाराज वैसा दृश्य अगर बनावटी भी उसके सामने कर दिया जाए तो क्रोध आ जाता है ऐसा दृश्य बनावटी भी कर दिया जाए तो कामना उत्पन्न हो जाती है ऐसा दृश्य बनावटी भी उत्पन्न कर दिया जाए तो मनुष्य के मन में लोध आ जा जाता है असल में ये बांध व्यक्तियों का आकर्षण नहीं है हमारे हृदय की बनावट ही ऐसी हो गई है कि हम किसके देख करके गुस्सा करने लग जाएं और किसके देख करके किसके देख करके हम कृष्णा से जातिर हो जाएं ये हमारे दिल की बनावट ही ऐसी हो गई है तुम किसी को हमारे आचार्यों का कहना था कि तुम अपने दिल को गाओ अपने दिल को अपने दिल को बढ़िया बनाओ क्या तो अपना दिल बढ़िया बनाने का तो <shrosance> एक क्या है कि अपने हृदय में एक अलौकिक सुख एक अलौकिक ज्ञान एक अलौकिक स्थान है ना एक अलौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान अलौकिक स्थान है अलौकिक सुख प्राप्त करने की लालसा जागृत करो अपने हृदय में जिसको ये लेक में मालूम करने वाली जो प्रश्नएं हैं जो लालसाएं हैं ये बिल्कुल छूट जाए बिल्कुल छूट जाए ये कम से कम छूट में जाए तो साधु के से आ इतना तो है इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है वो लौकिक वस्तु जो यंत्र के द्वारा मालूम करती है इंद्रियो के द्वारा मालूम करती है और अपने अंतर के ज्ञान में जब हम श्रद्धा का रंग चढ़ाते हैं जब श्रद्धा का रंग चढ़ाते हैं तब दैवी बस्तियों का दैवी बस्तियों का ज्ञान होता है और फिर शरीर फूल शरीर से भेजी जाने वाली जो वासनाएं हैं इनमें जब हम द्रव्यों के वस्तुओं के गुण और वस्तुओं के महत्व को धारते हैं सब वासनाएँ हमारे जीवन का संचालन करती हैं और जब हम अलौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान अलौकिक सुख अलौकिक स्थान हमौक की प्राप्ति के लिए अपने हृदय में जब श्रद्धा भरते हैं के ये निकलता है कि जो लौलिक व्यक्तियों की रिझान है वो कम होती है और अनौिक व्यक्तियों की रिझान होती है तो ये बीच वाली जो स्थिति है देखो है क्या कि की तो वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और अध्यात्म जो है वो सत्याुभव है ये अपना जो भ्रम बना है अपने आत्मा का दृश्य बना है साक्षी बना है अतंग बना है ये क्या है तो ये तो यह प्यानुभूति है ना? ये तो अध्यात्म में प्याुभूति है हाँ। और जैतिकता में इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्धि है कि तो इंद्रिय और यंत्रों के संदेद के ने की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और आत्मा परमात्मा ब्रह्मो इनका साक्षात अतिरोक्ष अनुभव है अब ये बीच में अधिजय क्या है तो बीच में जो अधिदय है ये हमारी लौकिक और की वासनाओं को शुद्ध करने के लिए उनचनाओं को नियंत्रित करने के लिए उनको मोड़ने के लिए पहले जब आप उनकी आवश्यकता समझ लेंगे की इन याचनाओं के निर्णय की जरूरत है तब आप ये बात समझेंगे कि हमारे अध्यात्म ज्ञान के साथ ये श्रद्धा ऋणि का जो मिश्रण है ये अधिजय का साक्षात्कार कराता है अधिजय के साक्षात्कार शुद्ध अध्यात्म नहीं है ना? नुद्ध अध्यात्म नहीं है शुद्ध अध्यात्म तो ब्रह्मांुभूति है और ये शुद्ध भौतिक भी नहीं है ये शुद्ध भौतिक नहीं है क्यूँकी ये यंत्र में नहीं है और ये इंद्रिय में नहीं है कि ये शुद्ध भौतिक भी नहीं है और ये शुद्ध अध्यात्म भी नहीं है क्या है क्या ये श्रद्धा संबलित जो अध्यात्मा है भौतिक की ओर ऐसी भौतिक की ओर के मन को बोर करके और श्रद्धा के संस्कार से युक्त जो अंतरण है इस अंतरण के द्वारा इसकी अनुभूति होती है इसलिए इसका अधिकारी श्रद्धालु होता है श्रद्धा द्वारा जम ये, ये आप श्रद्धा करो यदि आपकी समझ में ये बात नहीं आती कि आप अखंड ब्रम्ह हो अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती और आप अपने को देह करके दिल के भेद चरण हो रहे हो दूसरे को जीते रख के भी खुद खाना चाहते हो दूसरे को नंगा रख के भी स्वयं पहनना चाहते, चाहते हो अगर आपको ऐसा न मालूम होता हो नारायण है ना, ना? तो आप अपने को समझदार मत समझदार आप दूसरे को पीछे रख के केवल तरह तरह ऐसी भेद करना चाहते हो आप दूसरों के नंगा रख के केवल तरह तरह के कपड़े पहनना चाहते हो आप दूसरे के साथ एक नया पैसा न हो और अपने पास करोड़ की संपत्ति रखना चाहते हो ये जो आपके जीवन में देश आया है ये क्यों आया है ये इसी देश शरीर में अहमसा और ममता हो जाने के कारण आया है और इस देश के निवारण के लिए यदि शुद्ध समझ होगा सबके नतीजे का जो तीसरा प्रश्न करेगा वो दूसरा प्रश्न करे नो शुद्ध समझ में ये बात न आए तो ये जो दूसरा प्रश्न है इस दूसरे प्रश्न के अभिप्राय को समझने की कोशिश करे ये जो है ये मध्यम कथा अच्छा। मध्यम कक्षा माने पहली कक्षा और तीसरी आध्यात्मिक कक्षा और ये जो दूसरी है ये आजिदी कक्षा है और इसमें श्रद्धा के गुप्त ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा हमेशा सम्पूर्ण विश्व ऐसी कांग्रेस करना करता है जितना भी वायु सूर्य और अग्नि का दिलास है वो चीज की से मैं देखता हूँ और वायु के द्वारा मैं स्वास्थ्य लेता हूँ बोला और संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो ईसीमा है जो गर्मी है ये मेरी है संपूर्ण विश्व विश्व ब्रह्मांड की अनंत पेट ब्रह्मांड वाला जो विश्व है विराट विश्व में वही अमर है तब वो उत्मा सम्पूर्ण विष्ण विरास की उत्मा मेरी उत्मा इसकी सास मेरी सास और इसका प्रकाश मेरा प्रकाश ईज विश्व के साथ भावना के तो द्वारा अपना ताजात्मय करना है ये देहाभिमान को ये शुद्ध देहाभिमान को निने वाला है और ब्रह्मज्ञान के बिल्कुल साथ ले जाने वाला है तब इसलिए इसमें श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता तो तो है इसमें जब करेंगे, श्रद्धा करेगी तो अंतिया सुन अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अद्वितीय असीव अनखड़ अद्वितीय तो इस का भी ज्ञान होगा कि स्वर्ग लेका अमृतलम भजंत जो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं महाराज इस स्वर्ग लोक में पहुंचना माने क्या तो अपने को संपूर्णली होगा अमृतलम भजंते अमृतत्व को तुम प्राप्त हो जाओ ऐसा स्वाद मिलेगा ये जो जिन मन जो है ना होता रहता है तो जहर तो जहर जहर पीना पड़ता है कि नहीं तो कई लोग व्यवहार में ऐसे देखते हैं क्या करें उनकी बात उनके तो हम जहर का घीस पीछे रह गए ऐसा देखते हैं कि नहीं तो ये जो जहर में तुम्हें दिन भर में कई बार जहर का घीस पीना पड़ता है तो ये ऐसा काल है ना कि सामने वाले ने जीत दिया स्वामी वाले ने दुःख नहीं दिया तुम्हारे दिल की बनावट में दुख दिया तुमने अपने दिल को ऐसा बना दिया कि उसके द्वारा किया हुआ काम तुमको दुःख समझा करें ऐसा अपना दिल क्यों बनाया तुमने जब में ऐसा दिल बनाते हैं तो हमने भी बनाया सारी दुनिया तो एक बनाते हैं तो इसको हमारे गांव में बोलते हैं धनिया भसान क्या होती है है ना? पीछे है ना? निकलना भेड़ आँख बंद करके चलती है ये नहीं देखती अगली भेड़ पीए में गिर जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे बिना सोचे बिना दिखारे है ना? अपने जिंदगी की बनावट रहती हमको इतना रुपया मिल जाएगा तो मैं आता थी है न ये आशा करके तुमने अपना दिल गुजारा किस आदमी को गुजारा है न अरे तो पहले से काम था कि वो तुमको इतना रुपया नहीं देगा इससे तुमने इस चीज हमको इतना प्यार देगा नारा है प्यार देगा तो ये बात तुम्हारे दिल में आई कि उसके दिल में आई कही इतने दिन तक हमारे साथ जिंदा रहेगा तुमने कल्पना की अरे तो जल्दी मर गया है ना? तुम तो मरने वाले का देश है कि जो तो तुमने सौ वर्ष उसके साथ रखने की कल्पना की थी ये तुम्हारा देश है तो क्या हमारे साथ इतने दिन रहेगा वो हमको ये ये देगा वो हमसे इतना प्यार करेगा ये सारी तो तुम्हारे दिल की बनावट है न जो अपने दिल को तो तुमने हैं उसकी बनावट को बिगाड़ी और उम्मीद करते हैं दूसरे के ये बराधीन जीवन है और ये जो गई के साथ जो के साथ एक को प्राप्त तो तो होना है ये स्वर्ग को प्राप्त रहा है और तुम अपने पीठ के थीख शरीर का ठीक पीठ निर्माण करो अपने दिल को ठीक बनाओ सब देखो स्वर्ग बन जाता है की नहीं तो तुम्हारे दिल में स्वर्ग यदि बना रहे हैं, कि तो बाहर की आग तुम्हारा त्यागी जा रही एक द्वितीय न स्वर्गले अमृतत्व लगनते ये स्वर्ग स्वर्ग में गए होते लोग है न ये अमृतत्व को प्राप्त होते हैं है एक नरे ब्रणे डरे न दूसरे के द्वारा ग्रहण करता हूँ युमराज ने कहा प्रभु कदम है स्वर्ग मगन निकेत प्रदान अनंत में अथो प्रतिष्ठान क्या सन्नीत आया ये स्वर्ग तुम्हारे हृदय बिहार में हृदय दिहा रहता हूँ और हम तुमको बिताएं तभी निवेद है मैं तुम्हें प्रवचन करते सब्रविणी खेती जो मैं तुम्हारे लिए ये प्रवचन करता हूँ ये आयो नि समझो हे न किसे का हे न किसे का मैं जानकार हूँ इसलिए तुमको सदा सिख देने वाली जो भालाग्नि है उसका तुमसे उपदेश करता हूँ तो अनंत लोक की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है ये स्वर्गीय अग्नि और कहीं हंग है क्या तो कहा है खेतों हाँ। तो तो तुम्हारे हृदय के विवाह में बढ़ी ही है अधिक प्रसंग कल्पना ye mahān guruvine guruvāmi अनंत अनंतोका प्रतिष्ठा वृद्धि निहितया लोकाजन समुगा या सचा तत्व यथोक्त मृत्यु नामना भृताय हात्मा वरंहा दुजना भविताय शृंका सन्धिमकत्सर जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देवीज विजिवा नीचाजी मांम समतीचिकेता हे जिग्ञा नचिकेत का वैसे नचिकेता अग्नि का नाम तो है यमराज ने बरदान ही दे दिया कि तुम्हारे नाम से नाचिकेतक नाम से अग्नि प्रसिद्ध होगा परंतु नसिकेता शब्द का अर्थ यही है कि जिसकी रुचि संग्रह परिग्रह में न होना ये चिकेत जो है ना चिकेत चयन में जिसकी रुचि न हो इसका अर्थ है न तो गायों के चयन में रुचि है कि हमारे पास गाय ज्यादा रहे हैं। और न तो जमराज जो कुछ उसको देना चाहते हैं पुत्र पौत्र, पौत्र दान आदि उनमें उसकी रुचि है तो जिज्ञासु का जो शुद्ध लक्षण है वो जिसमें हो उसको नची बोलते हैं नसिकेता में चयन भी नहीं है और केतन भी नहीं है केतन माने निकेतन रत माने चयन और केत माने केतन ध्रत और केत माने केतु यश यश की झंड पता था उन्होंने यश भी तो दिया न तो नतिकेता उसको कहते हैं कि जिसको संग्रह में यश में और घर वृक्ति बनाने में रुचि न होए केवल परमात्मा को जानने में रुचि हुए उसका नाम न चिकेता है स्वर्गम अग्निम प्रजानंद तुभ्यम प्रवीणी मैं परम सुख दाता अग्नि को जानकर तुम्हें बता रहा हूँ सावधान होकर इसको सब बात यह है कि साकारता का जहां से प्रारंभ होता है साकारता क्या है कि पृथ्वी से बनी हुई चीजें जल से बनी हुई चीजें और अग्नि से बनी हुई चीजें साकारता का प्रारंभ अग्नि से ही है वायु साकार नहीं है स्पर्शाली तो है स्पर्शशील तो है परंतु दृश्य नहीं है रूपवान नहीं है और आकाश जो है उसमें न रूप है न स्पर्श है तो आकाश में तो रूप और स्पर्श दोनों नहीं है और वायु में स्पर्श है परंतु रूप नहीं है परंतु अग्नि में अग्नि में आकर शब्द भी है स्पर्श भी है रूप भी है सूर्य चंद्रमा अगणित तारे सब से सब अग्नि से ही प्रकट होते हैं तो साकार सृष्टि का प्रारंभ अग्नि से अग्नि से है इसलिए यदि कोई कारण का चिंतन करता हुआ अग्नि अग्निदेव तक पहुँच जाए कारण का चिंतन करता हुआ अग्नि देव तक पहुँच जाए तो वो प्राकारता में जो दोष हैं, उनसे मुक्त हो जाए तो उनकारता के दोषों से मुक्त होने की पद्धति बताते दें अनंत लोका तो अग्नि हो गए तो आप कहाँ रहती है सूर्य में चंद्रमा में कारों में और समुद्र में पृथ्वी में संसार की सभी वस्तुओं में उषमा के रूप में अग्नि व्याप्त है तो अग्नि के साथ में होते ही तुम्हें तो हो है अनंत लोक की प्राप्ति हो गई, और असो प्रतिष्ठा साधारता का आश्चर्य अग्नि है इसलिए प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई, और वो रहती कहाँ है बोले ये हृदय विवाह में माने बुद्धिस्ट अग्नि है बुद्धिस्ट अग्नि का अर्थ है कि अग्नि का ऐसा चिंतन करके ऐसा ध्यान करके कर्म और उपासना का समुच्चय करके तुम तो इस को प्राप्त कर सकते हो लोका दिमग्निम समुवा तस्मयी या इष्ट का यावती प्रत्यवत यथोक्तम अखात मृत्यु पुनर एवाहत भगवती कहते हैं कि ये जो लोक दिखाई पड़ते हैं मनुष्य पशु पक्षी ये जो लोग, लोग है नर शरीर मादा शरीर मृत्यु लोक पाता लोक स्वर्ग लोक इनके आदि में कौन सी वस्तु है बोले अग्नि है तो अग्नि ब्रह्म का उपदेश अग्नि ब्रह्म का उपदेश किया और उस अग्नि की उपासना के लिए इस ईष्टा जो है सो भी बताया और जावती माने जितनी है सो तो भी बताया और यथा माने जिस ढंग से उनकी उपासना करनी चाहिए तो भी बताया ये इष्टका क्या होती है ये जब अग्नि का चयन करते हैं ना तो ईंटों का प्रयोग करना पड़ता है वो जैसे मकान बनाते हैं तो पहले नीऊ में ईच देनी पड़ती है इष्टकान्यास बोलते हैं शिलान्यास सबसे तो नीचे का पत्थर इष्टकान्यास वैसे अग्नि के चयन में समझो कि अग्नि की दीवार बनानी है अग्नि का लोक बनाना है तो उसके मूल में इष्टका क्या है तो कर्म की एक जरा सी बात आपको सुनाते फिर आगे बढ़ते हैं सात सौ बीस सुननी पड़ती है तो का नियम ये है कि जब ज्ञ करते हैं अग्निशयन करते हैं तो उसमें सात सौ बीस इंच है तो सात सौ बीस इंच क्या है कि ये तीन दिन और तीन रात्रि ये एक संवत्सर में एक संवत्सर में जो तीन दिन और तीन रात्रि हैं, इन इन्हीं संवत्सरों से एक संवत्सर दो संवत्सर तीन संवत्सर ये काल की काल की गणना होती है तो अग्नि का चयन कैसे करना माने संपूर्ण काल में करना माने अग्नि का जो ध्यान है ये रात्रि भी अग्नि का विलास और दिन भी अग्नि का विलास बुद्धि में इस बात को बैठा लेना और अग्नि ही जल के रूप में और पृथ्वी के रूप में और संपूर्ण अनंत पेर ब्रह्मांड के रूप में केवल अग्नि देव ही प्रकट हो रहे हैं तो ये कर्म समुचित उपासना माने बुद्धि पूर्वक विचार करके और फिर कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा ध्यान पूर्वक कर्म करना ये जो विद्या है इसका उपदेश जमराज ने नसिकेता को किया अब ये उपदेश नसिकेशा ने बड़ी सावधानी से श्रवण किया इसलिए मृत्यु देवता ये बड़े संतुष्ट हुए समी प्रिय माणो महात्मा बरम सवेहा दामी भूयहा वै वामना वा भविताय अग्नि श्रृंका सीमा अनेक रूपा गृहा अब तो जम दौ बड़े संतुष्ट हुए पहले तो पहले जो डर दिया तीन वो बदले में देने के तो कहा? ये बात आपके ध्यान में होगी कि तीन रात तुम हमारे यहां भूखे रहे इसलिए तीन बर देते हैं तो वो तो बदला हो गया एक प्रकार का अब तो उदार पुरुष जो है वो केवल बदले की वस्तु नहीं देता है वो तो अधिक से अधिक देता है तो प्रिय माँ हाँ हाँ प्रसन्न हो गए बोले तो कि भाई ये इनके ऊपर प्रसन्न हो गए कई ने इनके ऊपर गुस्सा किया है तो ये प्रसन्नता और गुस्सा दोनों बाज नहीं होना चाहिए बंद किए खल प्रसु होने चाहिए क्योंकि यदि गुस्सा करके कोई कुछ बिगाड़ न सकता हो तो उसका गुस्सा बाघ है उसका क्रोध बाघ है अच्छा और नारायण प्रसन्न हो गया कुछ दे सकता हो तो तो उसकी प्रसन्नता संध्या है बाघ है बंध्य प्रसाद और बंध्य क्रोध तो ये जो है प्रिय अग्नि देवता प्रसन्न हुआ अग्नि देवता के स्वरूप का उपदेश करने वाला तत्वज्ञ यमराज यमराज वो है जिसको संपूर्ण विश्व की मृत्यु का है ना मृत्यु यश्योक्त श्रीतराम मौत की जो चटनी बना के खाता है मौत जिसकी चटनी है चटनी वर्णन है जस्ट जब ब्रह्म का क्षत्र उदना जो तो परमात्मा कैसा बोले ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उसके भात है भात खाने के तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का मतलब ये है बुद्धि शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्राण शक्ति बुद्धि और प्राण दोनों जिसके झाँस हैं बात उन्हें इस तो कहो इस तो भला भात खाने के लिए तो कुछ सब्जी चाहिए ना दाल चाहिए सब्जी चाहिए बोले बाबा ये कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है है ना या गुजराती नहीं है काठियाबाड़ी नहीं है सिन्धी नहीं है ये तो सिर्फ चटनी से ही भात खाता है तो मृत्यु मृत्यु नाम ये केवल चटनी से भात खाता है बोले चटनी क्या है इससे तो मृत्यु मृत्यु के साथ बुद्धि और प्राण की उपाधि को ये खा जाने वाली वस्तु है माने जिसमें बुद्धिवृत्ति और क्रिया शक्ति दोनों बाधित हो जाते हैं तत्व का वो स्वरूप है उस तत्व को जानने वाला ये जमराज अभुआ प्रसन्न बोले महात्मा है महात्मा माने उदाहरण बोले क्या देखो एक तुमको बार हम और देते हैं क्या देते हैं जब तुम्हारा यश देते हैं प्रतिष्ठा देते हैं तव नामना भविता यम अग्नि तुम्हारे नाम से नाचिकित नाम से ये अग्नि प्रज्वलित होगा और देखो हम तुमको एक यश देते हैं श्रृंखाम चेमाम तो जैसे लोग कमगा देते हैं ना प्रथम न प्रसन्न हो करके ये रत्नों का हार अनेक रूप रत्नों का हार तुमको देते हैं यहाँ रत्नों के हार का मतलब हार का नहीं है अपुचिता कर्म गति है माने जिसमे दुख न भोगना पड़े है तो न ऐसी लोक लोकांतर की गति हम तुमको देते हैं तुम इसको स्वीकार करो श्रृंका शब्द जो है ये रत्नों की माला के लिए भी आता है और कर्ममयी गति के लिए भी आता है पर देखो ये है धारों की महिमा कि यहाँ जब ये श्रृंखला शब्द आया तब दी जा रही है ना श्रृंका तो बोले कुछ का हम अनिजित कर्म गति सबको प्राप्त हो गए और जहां त्यागने की बात आई है और देखना दूसरी गली में और तीसरे मंत्र में श्रृंका शब्द फिर आया है तो वहां निंदा के अर्थ है वहां छोड़ने के लिए आया इस श्रृंखला को छोड़ो है ना तो वहाँ आया कि ये खराब चीज है तो जहाँ आदमी कहता है की इसको तो फेंक दो तो समझो तुम्हारे पास कोई कपड़ा हो तो एक आदमी ने कहा कि ये कपड़ा फाड़ के फेंक दो तो और ये कपड़ा पहन लो तो जब फाड़ के फेंकने के लिए कहा तब तो इसका मतलब हुआ कि कपड़ा गंदा था या फटा हुआ था पहनने लायक नहीं था तब तो ने फाड़ के फेंकने के लिए कहा और जब उसी को कहा कि इसको पहन लो तो इसका मतलब हुआ जो कपड़ा अच्छा होगा वो ना पहनने के लिए कहेगा तो यहाँ श्रृंखला देने के लिए कह रहे हैं इसलिए अच्छा इसका अर्थ हुआ और जहाँ श्रृंका छोड़ने के लिए कहा गया है तो वहाँ उसका वहाँ उसका अच्छा अर्थ नहीं है वहाँ तो नई यस्याम ृका वृत्तमयवा यश्याम लोग डूब जाते हैं का, अरे बाबा न तुमने तो इस श्रृंखला का परित्याग कर दिया इसमें तो बहुत से लोग डूब जाते हैं ये तो बहुत खराब चीज है तो ये एक ही शब्द का दो जगह द्रो अभिप्राय है अतृणाचिकेतरे सन्ध्यम त्रिक जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञा निर्णाचिकेत तुमने तीन तीन बार अग्नि का चयन किया है एक तीन बार कोई अग्नि का चयन कर ले तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है तो ब्रह्मलोक में जाना एक प्रकार का जुआ खेलना है है तो ना? वो कैसे किसी किसी को ब्रह्मलोक में जाने आरोप ज्ञान हो जाता है और किसी किसी को ब्रह्मलोक में जाने पर भी ज्ञान नहीं होता तो एक एक संभावना रहती है कि संभव है ब्रह्मलोक में जाने पर हमको ज्ञान हो जावे इसलिए लोग ब्रह्मलोक में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बोले भाई ज्ञान हो कि नहीं इसको बड़ी मुश्किल का है